आध्यात्मरामण युद्धकांड दसमस्कंध रावणस्तु तथो भारवाच परिशात्य दैवाधीनदम भद्रे जीविता की नृश्य त्यज शोक विशलाखे ज्ञानमलब अज्ञान प्रभुव शोक शोको ज्ञान विनाश गृह तब रावण अपनी भार्या मंदोदरी को ढांस बंधाते हुए बोला हे कल्याणी ये सुख दुखादि दैव के अधीन है जीता हुआ प्राणी क्या नहीं देखता अतः हे विशाल नैनी इस निश्चित ज्ञान का आश्रय कर तुम शोक छोड़ दो अज्ञान स्वनात्मसु शोक अज्ञान से है और वह ज्ञान को नष्ट कर देता है शरीरादि अनात्म पदार्थों में अहम बुद्धि भी अज्ञान से ही होती है तन्मूल पत्रधारादि दारादि संबंध संस्कृति हर्ष शोक भय क्रोध लोभ मोह स्पृहाय इस मिथ्या अहंकार के कारण ही पुत्र स्त्री आदि का संबंध होता है और इन संबंधों में आस्था होने से ही जन्म मरण रूप संसार तथा हर्ष शोक भय क्रोध लोभ मोह और स्पृहा आदि होते हैं अज्ञान प्रभुवाशे ते जन्म मृत्यु जरादय आत्मा तो केवल शुद्धो व्यतिरिक्त शेपक ये जन्म मृत्यु और जरा आदि अवस्थाएं अज्ञान जन् ही है आत्मा तो एकमात्र शुद्ध सबसे पृथक और असंग है आनंद रूपो ज्ञान आत्मा सर्वभाव विभर्जि न संयोग वियोगो वा विद्यते केन नित्सत वह आनंद स्वरूप ज्ञान में और समस्त भावों से रहित है उस सस्वरूप का कभी किसी से संयोग वियोग नहीं होता एवं ज्ञावा समात्मा त्यजशोक मनिंदे इधान गा हवा रामम सलक्ष्मण हे अनिंदे अपने आत्मा का ऐसा स्वरूप जानकर तुम शोक छोड़ दो मैं अभी जाता हूँ और या तो लक्ष्मण सहित राम को मारकर ही आऊँगा या श्री राम ही अपने बद्र से बाणों से मुझे छिन्न भिन्न कर देंगे तब मैं उनके पद को प्राप्त होंगा तदा तया में कर्तव्या क्रिया मत्स्य सीता जया साधम तम प्रवेश पावक हे प्रिये मेरी आज्ञा से तब तुम मेरे लिए एक काम करना तुम सीता को मारकर उसे लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाना एवं शुवा वचस्त रावण सखता थे वाक्यम शुण सत्यम तथा कुरु रावण की ये वचन सुनकर मंदोदरी ने अति दुखित होकर कहा प्रभो मैं आपसे ठीक ठीक बात कहती हूँ आप उसे सुनकर वैसा ही कीजिए राघवोजे तुम तयाचान्य कदाचन रामो देववर साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर राम तुमसे अथवा और भी किसी से कभी नहीं जिते जा सकते देवाधिदेव भगवान राम साक्षात प्रकृति और पुरुष के नियामक हैं। कल्पे भूत्वा वह स्वतम प्रभो रक्ष सकला भयो राघव भक्त वत्सल भक्त रघुनाथ जी ने ही कल्प के आरंभ में होकर वैवस्वत मनु का समस्त आपत्तियों से रक्षा की थी रामह भवत् लक्ष्योजन पृष्ठे दलम भगवान राम ही पूर्व काल में एक लक्ष्योजन विस्तार वाले कच्छप हुए थे और समुद्र मंथन के समय उन्हीं ने अपनी पीठ पर सुमेरु पर्वत को धारण किया था हिरण्याक्ष महात्मना क्रोधरूपेण वपुषा छोड़ी मुद्दरता किसी समय वारा रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार करते समय इन्हीं महात्मा ने महादुराचारी हिरण्याक्ष दैत्य को मारा था टक दैत्यम हिण्य कश्यपु पुरा हतवा रघुनंदन इस रघुनंदन ही नषिशरीर से त्रिलोकी के कंटक रूप हिण्य दैत्य को मारा था विक्रम श्रीभिरेवा सौ बलिम बद्धा आक्रम्यादा आक्रम्यान्द्रा भृत्याघुतम रघु रघुस तम और इन्हीं रघुश्रेष्ठ ने वामन अवतार में बलि को बांधकर संपूर्ण त्रिलोकी को तीन ही पगों में नापकर अपने सेवक इंद्र को दे दिया था राक्षा जाता भूमि भरा वह तान हवा बहुसो रामो शदान जित्वे जिस समय राक्षसगण क्षत्रिय रूप से उत्पन्न होकर पृथ्वी के भार रूप हुए तब इन्हीं पर इन्हीं ने परशुराम से उन्हें कई बार संग्राम में मारा और पृथ्वी को जीता उसे कश्यप मुनि को दे दिया सए सां प्रतम जा तो रघुवंश दे रघुश्रेष्ठो मनुष्यम उपागत इस समय वे ही पर प्रभु रघुवंश में राम रूप से अवतीर्ण होकर आपके लिए मनुष्य रूप हुए हैं तस्या कि वाता सितावना बला मम पुत्र विनाशाथम सी निधनायत आपने उनकी स्त्री सीता को मेरे पुत्र के नाश के लिए और अपने भी मौत बुलाने के लिए भला बलात्कार से तपोवन से क्यों चुरा लिया इतपरम वह दे विभीषणा राज्यम तू दत्वा गहेवनम आपने उनकी स्त्री सीता को मेरे पुत्र के आप अब भी जानकी जी को रघुनाथ जी के पास भेज दीजिए फिर विभीषण को राज्य देकर हम वन को चलेंगे श्रुवा रावणो वाक्यम ब्रवीत कथम भद्रेरणे पुत्राक्षस मंडलम घात राघवेण जीवामी वन राण सहोजाबाण सुशीघ्रगैं विदार्यो या तद्षु परम पदम जी राघव विष्णु लक्ष्मी जाना जानक जानक सीताबला राण निधन प्राप्य या परम पद विमच्यम तो संसाराद्या सह प्रिय मंदोदरी के वचन सुनकर रावण बोला अय भद्रे युद्ध में रघुनाथ जी से अपने पुत्र भ्राता और राक्षस समूह का नाश कराकर भला मैं वनवासी होकर कैसे जीवन काट सकता हूँ अब तो मैं भी राम के साथ युद्ध करूँगा और उनके शीघ्र बाणों से विद्ध होकर उन विष्णु भगवान के परम धाम को जाऊँगा मैं राम को साक्षात विष्णु और जानकी को भगवती लक्ष्मी जानता हूँ और यह जानकर ही कि राम के हाथ से मरकर उनका परम पद प्राप्त करूँगा मैं जनकनंदिनी सीता को बलात्कार से तपोवन से ले आया था हे प्रिय अब मैं तुम्हें छोड़कर अपने अन्यान राक्षस वीरों के साथ संसार से कूच करूँगा सेव्यते याम परानंदमयी शुद्धा सेव्य तेजामुगे और मुक्षुगण जिस परमानंदमयी विशुद्ध गति का सेवन करते हैं संग्राम में भगवान राम के हाथ से मरकर मैं उसी गति को प्राप्त करूँगा क्षल्य कल मुक्ति दुर्लभम इस प्रकार अपने समस्त पाप पापकुंज का प्रक्षालन कर मैं दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त करूँगा क्लेशादिपंचकतरंगयुत भ्रमाट्यम दात्म जाप्त धनबंधुझाभुक्त और लाभ निज रोश संसार सागर हरिं जिसमें अविद्या अस्मिता राग द्वेष और पांच क्लेश ही तरंगे हैं भ्रम रूप भ्रमवरे हैं स्त्री पुत्र स्वजन विभव और बंधु आदि मत्स्य हैं अपना क्रोध रूपी बड़वा नल है तथा काम रूपी जाल फैलाया हुआ है उस संसार सागर को पार कर अब मैं श्रीहरि के निकट जाऊँगा ये श्रीमदाध्यात्मरा मायणी उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे दशम सर्ग